गीता तत्वचिंतन पंडिता समदर्शिना दो सौ वस्तुतः स्वभाव ही कर्म का प्रेरक तब प्रश्न आता है कि इन सब का कर्ता फिर कौन है और शास्त्रों के इन वचनों का क्या तात्पर्य है गीता बता रही है कि कर्तापन कर्म और कर्मफल संयोग स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं स्वभाव का तात्पर्य है प्रकृति सांख्य दर्शन की दृष्टि से त्रिगुणात्मक प्रकृति ही जीव में कर्तित्व आदि का सृजन करती है प्रभु यानी पुरुष तो निरपेक्ष दृष्टा है स्वभाव को वेदांत में अज्ञान कहते हैं और प्रभु का अर्थ आत्मा लिया जाता है आत्मा साक्षी दृष्टा है अज्ञान के कारण आत्मा को जीव को कर्तापन आदि देने वाला मान लिया जाता है पात्र के हिलते जल में यदि सूर्य हिलता हुआ दिखता है तो यह सूर्य का दोष नहीं जल का दोष है जल का हिलना यदि बंद हो जाए तो सूर्य उसमें स्थिर दिखेगा इसी प्रकार जीव का कर्तित्व यदि आत्मा का दिया हुआ लगता हो तो उसमें दोष आत्मा का नहीं है जैसे सूर्य ने अपने प्रतिबिंब को हलन डुल्लन किया से क्रिया से युक्त नहीं किया बल्कि जल का दोष ही उसके लिए दायी है उसी प्रकार आत्मा ने जीव को कर्तित्व आदि से युक्त नहीं किया उसके लिए तो अज्ञान ही दायी है 235. स्वभाव पैंतीस अर्थात ईश्वर की माया भक्त की दृष्टि से प्रभु का अर्थ है ईश्वर और स्वभाव का तात्पर्य ईश्वर की माया से है तो शास्त्रों में जहां भी ईश्वर को जीव के कर्तित्व आदि का हेतु बताया है वहां ऐसा मानना चाहिए कि यह भक्ति की भाषा है और वह बात ऐसे लोगों के लिए कही गई है जो ज्ञान की पात्रता नहीं रखते वहाँ पर भी शास्त्र यह कहना नहीं भूलते कि ईश्वर अपनी माया के द्वारा ऐसा करता है इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर साक्षात करता नहीं है माया ही करता है अर्थात अज्ञान ही कर्तित्व तो आदि का बोध पैदा करता है विवेक श्लोक से यह भी ध्वनित होता है कि जीव स्वभाव के कारण अज्ञान के कारण कर्म फल से युक्त होता है जैसे मनुष्य ने एक कर्म किया उसका फल होगा यह जो कर्म फल पैदा हुआ वह कर्म की अपनी शक्ति के कारण प्रकृति के अपने गुणों के कारण पूर्व मीमांसक इस शक्ति को अपूर्व कहकर पुकारता है अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के कर्म का फल तो पैदा हुआ पर उसका उस मनुष्य के साथ संयोग कौन कराता है उत्तर यह है कि वह मनुष्य स्वयं मनुष्य ही अपने अज्ञान से अपनी चाह के कारण अपने को कर्म फल के साथ जोड़ लेता है ईश्वर यह संयोग नहीं कराता यदि ईश्वर इस संयोग का हेतु होता तब तो जैसा हमने पूर्व में कहा यह संयोग कभी कट ही नहीं सकता था और फलस्वरूप जीव कभी कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता था अतएव निष्कर्ष यह है कि स्वभाव यानी प्रकृति यानी अज्ञान यानी माया ही जीव में कर्तृत्व तो पैदा करती है उससे कर्म कराती है और उसे कर्म फल से जोड़ती है और इस प्रकार जीव का जन्मांतर चक्र चलता रहता है यदि मनुष्य अपने किए कर्म का फल स्वयं के लिए न चाहे तो कर्म फल संयोग कर जाता है और यही जीवन मुक्ति की अवस्था है इस अवस्था को प्राप्त करने में रोड़ा है स्वभाव अज्ञान माया नादत्ते क्यचित्पम न ना चकृतम विपु अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव सर्वव्यापी ईश्वर न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है न ही किसी के शुभ कर्म को अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं